अपने हाथ में बंदूक लिए हुए विक्रांत गैरेज के भीतर बड़े ध्यान से हर चीज का निरीक्षण करने लगा हालांकि उसे अपने डिटेक्टर टूल की मदद से ये पता चल चुका था कि अब गैरेज के भीतर कोई और नहीं बचा है यानी कि वहां से सारे के सारे लुटेरे अब तक फरार हो चुके थे इस टाइम गैरेज की सिचुएशन देख विक्रांत ने यह अंदाजा आसानी से लगा पा रहा था की नंदू आखिर लूट टायर चोरी की दुनिया में इतना मशहूर क्यूँ है उसे ये भी पता लग चुका था कि यह शॉप तो सिर्फ उसका अड्डा था ताकि यहाँ से भागने का प्लान बना सके अब सिगरेट के डिब्बे उस कुएं के नीचे बने सुरंग के रास्ते से यहाँ पहुंचे तब उसके बाद इसे तुरंत ही फ्यूल टैंकर में लोड कर दिया गया क्योंकि फ्यूल टैंकर खोल कर तो कोई भी पुलिस चेक नहीं करने वाली थी ऐसे में वो बहुत आसानी से चोरी का सारा माल लेकर यहाँ से फरार हो जाने वाला यहाँ तक के चेक प्वाइंट और टोल नाके पर भी किसी को शक नहीं होने वाला था कि फ्यूल टैंकर में फ्यूल की जगह कुछ और भी भरा हुआ है वाकई में नंदू काफी चलाक था विक्रांत को अब उसकी सारी चलाकी समझ में आ चुकी थी और वो काफी निराश नजर आ रहा था उसे नंदू के बारे में भी सोचकर निराशा हो रही थी इतना दिमाग वाला आदमी अपने टेलेंट का इस्तेमाल चोरी करने के लिए कर रहा था कितनी शर्म की बात है अपनी इस स्किल के साथ अगर नंदू पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले तो फिर वो कितना बढ़िया काम कर सकता है लेकिन नंदू के पास कितना भी दिमाग और कितना भी टैलेंट क्यों ना हो आज उसका सामना विक्रांत सक्सेना से हुआ है और विक्रांत किसी भी हालत में नंदू को चोरी का सामान लेकर भागने नहीं देने वाला था विक्रांत अभी यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर अचानक से हाईवे पर जा रही एक ब्लैक कलर की ऑडी कार पर पड़ी वो तुरंत ही अपनी गन दिखाते हुए हाईवे की तरफ दौड़ने लगा और कार को रोकने का इशारा करने लगा लेकिन जैसे ही उस कार के ड्राइवर ने विक्रांत के हाथ में पिस्टल देखा वो घबरा गया घबराहट के मारे गाड़ी पर से उसका कंट्रोल हट गया और वो सीधे ही रोड के किनारे एक गड्ढे में गाड़ी लेकर घुस गया अरे यार क्या चूतिया ड्राइवर है ये विक्रांत गुस्से में जोर से चला उठा रूही पुलिस को बुला रही थी विक्रांत के इस रिएक्शन को देखकर बिल्कुल दंग रह गई फिर उसने विक्रांत से चलाते हुए कहा सर मैंने बैकअप फोर्स के लिए कॉल कर दिया है आपको उन लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है ये सुनकर विक्रांत ने अपना सिर हिला दिया वो रूही के माइंड सेट को समझ रहा था वो सबसे ज्यादा अहमियत सेफ्टी को देती है एक बार के लिए चोरी का सामान हाथ से निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सेफ बने रहना ज्यादा जरूरी है रूही का ये सोचना सही भी है लेकिन विक्रांत का नजरिया थोड़ा अलग है भले ही उन लुटेरों के लिए सिगरेट के डिब्बों को फ्यूल टैंक में लाद ज्यादा दूर तक ले जाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन फिर भी जब तक वो लोग सिगरेट को टैंकर से अनलोड करके किसी दूसरी गाड़ी में नहीं डाल देते पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना पॉसिबल नहीं है जबकि विक्रांत अब किसी भी हालत में नंदू चोर को पकड़ने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था ऐसे में भले ही विक्रांत के पास इस वक्त उन लोगों का पीछा करने के लिए एकमात्र साधन वो पुराना सा इलेक्ट्रिक रिक्शा ही बचा था फिर भी वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया वो पीछे मुड़कर उस तरफ देखने लग गया जहाँ पर कई सारे पीले रंग के ट्रक खड़े थे इस तरह से ट्रक को वैक्यूम ट्रक भी कहा जाता है उस ट्रक के पीछे एक बहुत बड़ा सा टैंक लगा हुआ था उसमें बड़ी सी सक्शन पाइप भी लगी हुई थी सक्शन पाइप का इस्तेमाल ट्रक में भरे लिक्विड को बाहर निकालने के लिए और उसमें लिक्विड को स्टोर करने के लिए किया जाता था चूंकि ट्रक यहाँ पर खड़ा था ऐसे में विक्रांत ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इस ट्रक के सक्शन पाइप की ही मदद से नंदू ने सुरंग में से सिगरेट के बैगे को खींच कर यहां तक पहुँचाया होगा अब विक्रांत को इस ट्रक को ले जाने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था वो जल्दी से इस वैक्यूम ट्रक की तरफ दौड़ पड़ा ट्रक का दरवाजा लॉक था लेकिन चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर हुई गोलीबारी की वजह से इसकी खिड़की का टूट चुका था, ऐसे में विक्रांत को दरवाजे के लॉक को खोलने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया चाबी भी नहीं थी लेकिन विक्रांत अपने चाबी के छल्ले में हमेशा एक मास्टर की रखता है जिससे वो अक्सर गाड़ियों का लॉक ओपन कर लेता था आज भी उसकी ये चाबी काम आ गई उसने तुरंत ही अपनी मास्टर की से ट्रक को ऑन कर दिया और फिर टेक्सीटर पर पूरा जोर डालते हुए ट्रक को घुमाने लग गया अरे सर क्या कर रहे हैं वो है। कहा तो गा। गाड़ी के सामने आ रही हर चीज को तोड़ता फोड़ता हाईवे पर पहुंच गया हाईवे पर पहुंचने के बाद उसने ट्रक को टॉप गियर में डाल दिया और एक्सीटर पर भी अपना पूरा जोर दे डाला ट्रक अपने साइलेंसर से धुएं का बादल बनाता हुआ तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ने लगा हाँ वो लोग हाईवे पर सीधा निकले हैं इधर उत्तर की तरफ जा रहे हैं वाइट कलर का दो फ्यूल टैंक है आराम से डील करना कोई भी वाइट कलर की फ्यूल टैंक चेक पोस्ट से आगे ना जाने पाए कैसे भी करके उन्हें रोकना है विक्रांत फोन पर चिल्लाते जा रहा था फिर उसने आगे कहा लेकिन बहुत अलर्ट रहना उसके पास हथियार भी है साल ऑफिसर अजय के ऊपर भी गोली चलाई है जितनी फोर्स हो सके उतनी फोर्स बुला लो लेकिन ये साले बच के नहीं जाने चाहिए फोन रखने के बाद विक्रांत को अपनी बुद्धि पर काफी गर्व हो रहा था क्योंकि उसने उन दोनों ट्रकों के ऊपर पहले ही अपना सब कुछ साफ नजर आ रहा था विक्रांत को डिटेक्टर की मदद से पता चला की अभी भी वो दोनों फ्यूल टैंकर इसी हाईवे पर तेजी से बढ़ते जा रहे है अभी विक्रांत उनसे काफी दूरी पर था लेकिन फिर भी उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी उसने जल्दी से अदृश्य शक्ति के दिए हुए एक्सीटर टूल को एक्टिवेट कर दिया टूल के एक्टिवेट होते ही उसके ट्रक की स्पीड बढ़नी शुरू होगी देखते ही देखते ये ट्रक 20 किलोमीटर की प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ चुका था विक्रांत को रोड के खाली होने का भी एडवांटेज मिल रहा था शायद इस हाईवे पर ज्यादा गाड़िया नहीं चलती है या फिर आज छुट्टी का दिन था कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन इस वक्त हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़िया ही नजर आ रही थी ऐसे में विक्रांत को बार बार ना तो गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ रही थी और ना ही उसे स्ट्रेनिंग घुमाने की जरूरत पड़ रही थी और विक्रांत इस चीज़ से बेहद खुश था कि ट्रक एक ही स्पीड से बढ़ती जा रही थी वो फुल स्पीड में ट्रक भागता हुआ उन चोरों का पीछा कर रहा था उसका ट्रक गोली की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रहा था हाईवे के किनारे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपना इलेक्ट्रिक रिक्शा लेकर आराम से चलता जा रहा था लेकिन जब विक्रांत की ट्रक उसे यकीन ही नहीं हो रहा था की कोई ट्रक भी इतनी स्पीड से चल सकती थी थोड़ी ही देर और चलने के बाद विक्रांत को एक फ्यूल टैंकर दिख गया उसके आगे भी एक फ्यूल टैंकर चल रहा था जब विक्रांत की नज़र उन दोनों फ्यूल टैंकर पर पड़ी तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा वो मन ही मन सोचने लगा नंदू चोर अब की बार भाग के दिखाओ विक्रांत को लेता है फिर से इस केस के बारे में सोचने लग गया और वो जितना केस के बारे में सोचता जा रहा था उसकी चिंता भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्रांत ये समझ चुका था कि इस रॉबरी में नंदू चोर खुद भी इन्वॉल्व है और वो आगे चल रहे दोनों फ्यूल टैंकर में से किसी एक में बैठा हुआ है और अब तक नंदू को यह भी पता लग चुका था कि उसकी उस चोरी के बारे में पुलिस को पता लग चुका है और वो बहुत जल्दी पुलिस उन्हें पकड़ भी सकती है ऐसी सिचुएशन में नंदू सिर्फ इन दोनों ट्रक के भरोसे भागने की गलती तो बिल्कुल नहीं करेगा इस बार में सोचते हुए विक्रांत को समझ आया अगर इस टाइम में नंदू की जगह पर होता तो मेरा ध्यान इसी चीज पर होता की कैसे पुलिस को चकमा देकर यहाँ से भागा जाए अगर मुझे तुम्हें पकड़ना है तो फिर मेरे पास यही रास्ता है कि मैं भी क्रिमिनल माइंड से सोचू